महाभारत सभा पर्व पंचचत्याय श्री कृष्ण के द्वारा शिष्यपाल का वध राजसूय यज्ञ की समाप्ति तथा सभी ब्राह्मणों राजाओं और श्रीकृष्ण का स्वदेशगमन वै सम्पाय चत श्रुत चेदिरा वास्देव नाववाच वैश्वान जी कहते हैं जन्मेजय भृष्म की यह बात सुनते ही महापराक्रमी चेदिरा शिष्यपाल भगवान वासुदेव के साथ युद्ध के लिए उत्सुक हो उनसे इस प्रकार बोला आहविए ताम गयाध जनादन यद्य हमे ताम सही सर्वपांडवी जनार्दन मैं तुम्हें बुला रहा हूँ आओ मेरे साथ युद्ध करो जिससे आज मैं समस्त पांडवों से तुम्हें मार डालूँ सह त्वया मे व्या सर्वथा कृष्ण पांडवा नेपति क्रम राजा तमर्चित कृष्ण तुम्हारे साथ ये पांडव भी पांडव भी सर्वथा मेरे वध्य हैं क्योंकि इन्होंने सब राजाओं के अवहेलना करके राजा न होने पर भी तुम्हारी पूजा की ये ताम दासम राज दुर्मतिहावत्नावध्यास्त इत मे मति तुम कंस के दास थे तथा राजा भी नहीं हो इसीलिए राजोचित पूजा के अनधिकारी हो तो भी कृष्ण जो लोग मूर्खता वस्तुम जैसे दुर्बुद्धि की पूजनीय पुरुष की भांति पूजा करते हैं वे अवश्य ही मेरे वध्य हैं मैं तो ऐसा ही मानता हूँ राजशार्दोलहतन नम ऐसा कहकर क्रोध में भरा हुआ राजसिंह सिंह धारता हुआ युद्ध के लिए डर गया एव मुक्तस्तः कृष्णो मृदुर पूर्व वच पार्थिवान् सर्वान् शिषपाल के ऐसा कहने पर अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण ने उसके सामने समस्त राजाओं से मधुरवाणी में कहा एस न शत्रुअत्यंतम पार्थिवा साय सु सात्वता नितो नपकारिणाम भूमिपालो यह है तो यदकुल की कन्या का पुत्र परंतु हम लोगों से अत्यंत शत्रुता रखता है यद्यपि यादवों ने इसका कभी कोई अपराध नहीं किया है तो भी यह क्रूर आत्मा उनके अहित में ही लगा रहता है प्राग ज्योतिषपुरता द्वारका में स्री सन नाराधिपा नरेस्तरो प्राग प्रागज्योतिषपुर में गए थे यह बात जब इसे मालूम हुई तब इस क्रूर कर्मा ने मेरे पिताजी का भांजा होकर भी द्वारका में आग लगवा दी क्रीड तो भोजराजस्य भोजराज ऐसा के गिरो हत्वा हत् बद्वा चाहन उपालत स्वुरपुराण एक बार भोजराज उग्रसेन रेवतक पर्वत पर क्रीड़ा कर रहे थे उस समय यह वहीं जा पहुंचा। और उनके सेवकों को मारकर तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों को कैद करके उन सबको अपने नगर में ले गया अश्वेधे हयम मेध्यम उ श्रेष्ठम रक्ष पितुर्मेय यज्ञ विघ्नार्थम अभरद पाप निश्चय मेरे पिताजी अश्वेध यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे उसमें रक्षकों से घिरा हुआ पवित्र अश्व छोड़ा गया था इस पाप पूर्ण विचार वाले दुष्टात्मा ने पिताजी के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए उस अश्व को भी चुरा लिया था सौ बभ्रो सपस्वी भारण मोहान अकाम तामितो ग इतना ही नहीं इसने तपस्वी बभ्रू की पत्नी का जो यहाँ से द्वारिका जाते समय सौवीर देश पहुंची थी और उसके प्रति इसके मन में तनिक भी अनुराग नहीं था मोहवश अपहरण कर लिया ऐसा प्रतीक्ष करुषार्थे तपस्वि जहार भद्राम वैशालिम मातुलश्य अनुसंसि इस क्रूर कर्मा ने माया से अपने असली रूप को छिपा करुशराज की प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाली अपने मामा विशाला नरेश की कन्या भद्रा का करुशराज के ही वेश में उपस्थित हो उसे धोखा देकर अपहरण कर लिया पितृस्वसूहृ दुखम सोमह दृष्टार हृदम सर्भराज्याज वर्तते मैं अपनी बुआ के संतोष के लिए ही इसके बड़े दुखद अपराधों को सहन कर रहा हूँ सौभाग्य की बात है कि आज यह समस्त राजाओं के समीप मौजूद है पश्यंत ही भवंतोद्यतिविक्रमारे तो परोक्षम में जानता आप सब लोग देख ही रहे हैं कि इस समय यह मेरे प्रति कैसा अभद्र बर्ताव कर रहा है इसने परोक्ष में मेरे प्रति जो अपराध किए हैं उन्हें भी आप अच्छी तरह जान लें। ले इम सक्ष अवले पादार्य सम्रे राजमंडले परंतु आज इसने अहंकार व समस्त राजाओं के सामने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसे मैं कभी क्षमा न कर सकूंगा। रुक्मणी अब यह मरना ही चाहता है इस मूर्ख ने पहले रुक्मिणी के लिए उसके बंधु बांधों से याचना की थी परंतु जैसे शुद्र वेद की ऋचाओं को श्रवण नहीं कर सकता उसी प्रकार इस अज्ञानी को वह प्राप्त न हो सके वै एव सर्वे वासुदेव राज वै सम्पान जी कहते हैं जन्मे जय भगवान श्री कृष्ण की ये सब बातें सुनकर उन समस्त राजाओं ने एक स्वर से चैतरा को धिक्कारा और उसकी निंदा की तस् तद्वनम शुवा शिशुपाल प्रतापवान्हास स्वनबा संवाक्यम चेद मुच्ण का उपरयुक्त वचन सुनकर प्रताप शिषुपाल खिलखिलाकर हँसने लगा और इस प्रकार बोला मतपूर्वा रुक्मणी कृष्ण संसस्तु पर विशेषत पार्थिवेश्रीणा न कुरुषे कथम कृष्ण तुम इस भारी सभा में विशेषता सभी राजाओं के सामने रुक्मणी को मेरी पहले की मनोरित पत्नी बताते हुए लज्जा का अनुभव कैसे नहीं करते मन मानो हिख सत्तो अन्य पर कीर्त अन्य पूर्वा जातोदूदन मधुसूदन तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने स्त्री को पहले दूसरे की वागदाता पत्नी स्वीकार करते हुए सत्पुरुषों की सभा में इसका वर्णन करेगा क्षमा यदि श्रद्धा मावा कृष्ण मम क्षमा क्रुद्धा द्वापि प्रसन्ना कि भविष्य कृष्ण यदि अपनी बुआ की बातों पर तुम्हें श्रद्धा हो तो मेरे अपराध क्षमा करो या न भी करो तुम्हारे कुपित होने या प्रसन्न होने से मेरा क्या बनने बिगड़ने वाला है तथा ब्रवत एवास्गवान मधुसूदन मनसा चिंतर दैत्यवर्ग अनुसूदन शसपाल इस तरह की बातें कर ही रहा था कि भगवान मधुसूदन ने मन दैत्यवर्ग मन विनाशक सुदर्शन चक्र का स्मरण किया तु चक्रे हस्तगते सती वाच भगवान उच्चवाक्यम वाक्य विचारद चिंतन करते ही तत्काल चक्र हाथ में आ गया तब बोलने में कुशल भगवान श्रीकृष्ण ने उच्च सर से यह वचन कहा श्रृणवंत मे महीने त्तम मया अपराध शत्यम माथुरशाचने दत्त मया जाचित चहतान पूर्णा पार्थिवा अजुनावे श्या्यामी पश्यताम वो मही क्षिता यहाँ बैठे हुए सब महीपाल ये सुन ले कि मैंने क्यों अब तक इसके अपराध क्षमा किए हैं इसी की माता के याचना करने पर मैंने उसे यह प्रार्थित वर दिया था कि शिषपाल के सौ अपराध क्षमा कर दूंगा राजाओं वे सब अपराध अब पूरे हो गए हैं अतः आप सभी भूमिपतियों के देखते देखते मैं अभी इसका वध किए देता हूँ एवं उक्वा यद श्रेष्ठ चेतराज जपा क्रुद्धे मित्र कर्षण ऐसा कहकर कुपत हुए शत्रुंता यद तिलक भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से उसी क्षण का सिर उड़ा दिया सपात महाबाह वज्राहत इवाचल तत चे दीपकृदेहाजोग्रम दृशुनिपाह उत्पत महाराज गगनादेव भास्करम तथा कमलपत्राक्षम लोक नमस्कृत नहाबा शिशपाल के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति धराशायी हो गया महाराज तदनंतर सभी नरेशों ने देखा चेदराज के शरीर से एक उत्कृष्ट तेज निकलकर ऊपर उठ रहा है मानो आकाश से सूर्य उदित हुआ हो उस तेज ने विश्व कमल जल लोचन श्री कृष्ण को नमस्कार किया और उसी समय उड़ के भीतर प्रविष्ट हो गया तद्भुत दृष्ट्वा सर्वे महीम यद विभेश महाबाहुम तद तेज पुरुषोत्सम यह देखकर सभी राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसका तेज महाबाहू पुरुषोत्सव में प्रविष्ट हो गया पपात कृष्णे चै देश वसुंधरा श्री कृष्ण के द्वारा शिषपाल के मारे जाने पर सारी पृथ्वी हिलने लगी बिना बादलों के ही आकाश से वर्षा होने लगी और प्रज्वलित बिजली टूट-टूट गिरने लगी। तथा की पहुंच के परे था उसका वर्णन करना कठिन था उस समय कोई भूपाल वहा इस विषय में कुछ भी न बोल सके मौन रह गए वे बार बार केवल श्री कृष्ण के मुख की ओर देखते रहे हस्ते हस्ता परे हस्ताग्रम पर सन्मर्षिता अपरे दस नोटान अदसन क्रोध मर्छिता कुछ अन्य नरेश अत्यंत अमरस में भरकर हाथों से हाथ मसलने लगे तथा दूसरे लोग क्रोध से मूर्चित होकर दांतों से ओठ चबाने लगे रहस्य के रहसंधा मध्यस्था कपरे भवन कुछ राजा एकांत में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे कुछ ही भोपाल अत्यंत क्रोध के वशीभूत हो रहे थे तथा कुछ लोग तटस्थ थे प्रहिष्टा के ब्राह्मण महात्मा पार्थिवा च महाबला संसो नि सर्वे दृष्टि कृष्ण से विक्रम बड़े बड़े ऋषि महात्मा ब्राह्मणों तथा महाबली भूमिपालों ने भगवान श्रीकृष्ण का वह पराक्रम देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उनकी स्तुति करते हुए उन्हीं की शरण ली पांडव स्वीद भ्रातृन्म घोषात्मजीर संस्कार यहाँ चि तथा चुतवंत भ्रातुर्वैशास ताम पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा पुत्र वीर राजा शिशपाल का अंत्येष्ट संस्कार बड़े सत्कार के साथ करो इसमें देर न लगाओ पांडवों ने भाई की उस आज्ञा का यथार्थ रूप से पालन किया छेदनामाधिपत्ये च पुत्र अभ्य पार्थ सह तय वसुधाधिपति उस समय कुंति नंदन राजा युधिष्ठिर ने वहाँ आए हुए सभी भूमिपालों के साथ चेत देश के राज सिंहासन पर शिष्यपाल के पुत्र को अभिषिक्त कर दिया ततः स कुरराजस् क्रतु सर्व समृदिम यो नाम प्रीतको राज विपुल तर महातेजस्वी का वह संपूर्ण समृद्धियों से भरा पूरा यज्ञ तरुण राजाओं की प्रसन्नता को बढ़ाता हुआ अनुपम शोभा पारे लगा शांत विघ्न सुखारंभ सुरक्षितः उस यज्ञ का विघ्न शांत हो गया था अतः उसका सुख सुखपूर्वक आरंभ हुआ उसमें अपरिमित धन धान्य का संग्रह एवं सदुपयोग किया गया था भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित होने के कारण उस यज्ञ में कभी अन्न की कमी नहीं होने पाई उसमें सदा पर्याप्त मात्रा में भोज्य आदि की सामग्री प्रस्तुत रहती थी। यज्ञस्य सहदेवेन भारत भरत नंदन राजाओं ने सहदेव के द्वारा विष्णु बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ का उत्तम विधि विधान देखा दुस स्तोरण्यत्र हेमताल चीप्त भास्कर तोल्याण प्रदीप्तानीव तेजसा सयज्ञ स्थोरण स्त ग्रहेद्यौरिव संबध यज्ञ मंडप में सुवर्ण में ताल के बने हुए फाटक दिखाई देते थे जो अपनी प्रभा से तेजस्वी सूर्य के समान दे हो रहे थे उन तेजस्वी द्वारों से वह विशाल यज्ञ मंडप ग्रहों से आकाश की भांति प्रकाशित हो रहा था शय्यासन विहाराशंबहू नित्तसान घटा न पात्री कटाहारी कलशारी समत न ते किंचन तत्र त्र वहां वहाँ शय्याआसन और क्रीड़ा भवनों की संख्या बहुत थी उनके निर्माण में प्रचुर धन लगा था। चारों ओर घड़े भांति भांति के पात्र कड़ाहे और कलश आदि सुवर्ण निर्मित समान दृष्ट गोचर हो रहे थे वहां राजाओं ने कोई ऐसी वस्तु नहीं देखी जो सोने की बनी हुई न थी ओदना नाम विकाराणी स्वादुनि विधान च च चक्ष्याणी पेयानी मधुराणी चुदुर्द्विजा सततम राज्य प्रेषा महाध्वरी उस महान यज्ञ में राजसेवक गण ब्राह्मणों के आगे सदा नाना प्रकार के स्वादिष्ट भात तथा चावल की बनी हुई बहुत सी दूसरी भोज्य वस्तुएं परोसते रहते थे वे उनके लिए मधुर पेय पदार्थ भी अर्पण करते थे पूर्णेशत सहस्रे तो विप्राण भुंजताम तदा स्थाता त्र संा भूसोध्मास भोजन करने वाले ब्राह्मणों की संख्या जब एक लाख पूरी हो जाती थी तब वहां प्रतिदिन शंख बजाया जाता था मुहर्मुहु प्रणाद तस्य शंख से भारत उत्तम शंख शब्दम तम शुवा विस्मयमागता जन्मे दिन में कई बार इस तरह की शंख ध्वनि होती थी व उत्तम शंखना सुनकर लोगों को बड़ा विस्मय होता था प्रवृत्ते ये तोष्टपुष्टचनायुते अन्होराजन्नु पर्वतम दधिकु्या दृशो सर्पा चना इस प्रकार सहस्रो हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए उस यज्ञ का कार्य चलने लगा राजन उसमें अन्न के बहुत से ऊंचे ढेर लगाए गए थे जो पर्वतों के समान जान पड़ते थे लोगों ने देखा वहां दही की नहरें बह रही थी तथा घी के कितने ही कुंड भरे हुए थे जम्बूद्वीपो सकलो नाना जनपदा युत राज्य तक रास्म राजन महाराज युधिष्ठिर के उस महान यज्ञ में नाना जनपदों से युक्त सारा जम्बूद्वीप ही एकत्र हुआ सा दिखाई देता था राजा राजणस्तत्र मणिकुंडला विविधान्यन्नपा लेहापभोग्या ब्राह्मणेभ्यो दधुस्मते वहाँ विशुद्ध मणिमिकुंडल तथा हार धारण किए नरेश ब्राह्मणों को राजाओं के उपभोग में आने योग्य नाना प्रकार के अन्न पान और भाज भाति की चटनी परोसे थे एता भुक्त तस्े दुजात परां प्रीतिम जयू सर्व बोधमान सदा भृशं उस यज्ञ में निरंतर ऊपर युक्त पदार्थ भोजन करके सब ब्राह्मण आनंद मग्न हो बड़ी तृप्ति और प्रसन्नता का अनुभव करते थे एवं समुद्र दृष्टवा विस्मय परम हम जयहू इस प्रकार बहुत सी गायों तथा धन धान्य से संपन्न उस समृद्धशाली यज्ञ मंडप को देख सब राजाओं को बड़ा आश्चर्य होता था ऋत्ज यजसूयम महाकृत पांडवस्या काल जोह लोग शास्त्रीय विधि के अनुसार राजा युधि के उस नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करते थे और समस्त याजक ठीक समय पर अग्नि में आहुतियां देते थे व्यास धौम्याद ये विधि सरस्व स्वस्व कर्माड़ चक्रुस्ते पाण्डवस्कृत व्यास और धौम्य आदि जो सोलह ऋत्विक थे वे युधिषि के उस महायज्ञ में विधि पूर्वक अपने अपने निश्चित कार्यों का संपादन करते थे ना नानुपाध्याजो ना ना न ना पापो ना क्षमो दिज उस यज्ञ मंडप में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो वेद के छह अंगों का ज्ञाता बहुश्रुत व्रतशील अध्यापक पापर ही क्षमाशील एवं सामर्थ्यशील न हो न त्र कृपण कचिद दरिद्रो न बभूव शुभि दुखि वापि प्राकृत वापि महानुष उस यज्ञ में कोई भी मनुष्य दीन दरिद्र दुखी भूखा प्यासा अथवा मूढ़ नहीं था भोजन भोजनाथिभ्योदापयादा सहदेव महातेजा सततम्राज शाह महातेजस्वी सहदेव महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भोजनार्थियों को सदा भोजन दिलाया करते थे शस्तरे कुशलाश्चा सर्वकर्माण याजका दिवसे दिवसे चक्रु शास्त्रार्थ शास्त्राथक्षुष शास्त्रोक्त अर्थ पर दृष्टि रखने वाले यज्ञ कुशल याजक प्रतिदिन सब कार्यों को विधिवत संपन्न करते थे ब्राह्मणा वेद शास्त्र कथाचक्रोश्च सर्वदा रेमिरे चेत महाकृत वेदशास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण वहां सदा कथा प्रवचन किया करते थे उस महायज्ञ में सब लोग कथा के अंत में बड़े सुख का अनुभव करते थे देवैरण्यज्ञ दिव्यमान शे विद्याधर गण किरण पांडवस्हात्म स राजज सूय शुष्भे धर्मराज देवता असुर यक्ष नाग दिव्य तथा विद्याधर गणों से भरा हुआ बुद्धिमान पांडुनंदन महात्मा धर्मराज का वह यज्ञ बड़ी शोभा पाता था गंधर्व गणसोभ सर साणै दैवर्मुनिगण्यक्ष लोकाय वापर सा किंपुरशगत किशोभितता वह महामंडप गंधर्वोंपसरा समूहों देवताओं मुनिगणों तथा यक्षों से सुशोभित हो दूसरे देवलोक के समान जान पड़ता था किम पुरुषों के गीत तथा किन्नरगण उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे नारदस्गऊ तुम्बुरुस्े वैश्वा वसुचित सेन तथा गीत को विदा रमयं तमृतान सर्वान्मातरे नारद जस्वी तुम्बुरु विश्वावसु चित्रसेन तथा दूसरे गीत कुशल गंधर्व वहां गीत गाकर यज्ञ कार्यों के बीच बीच में अवकाश मिलने पर सब लोगों का मनोरंजन करते थे इतिहास पुराण आदि आख्यादि चर्वश उचुर्वी शब्द शास्त्र ज्ञान नि कर्मांतरे स्वतः यज्ञ संबंधी कर्मों के बीच बीच में अवसर मिलने पर व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता विद्वान पुरुष इतिहास पुराण तथा सब प्रकार के उपाख्यान सुनाया करते थे भैर्यच्च मृजास्व मंडुका गो मुखास्वंथाबुजास्व शूयते स्म सहस्र वहाँ सहस्रो भैरी मृदंग मंडुक गोमुख श्रृंग वंशी और शंखों के शब्द सुनाई पढ़ते थे लोकस्म विप्रा वैश्या सर्वे शुद्रा सर्वशेषा सर्वर्ण साध मध्या था पर्याप्त नानाजातरागत पर लोकोय युधिष्ठि निवेश इस जगत में रहने वाले समस्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब प्रकार के मल्लेक्ष तथा अग्रज मध्यज और अंत्यज आदि सभी वर्णों के लोग उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे अनेक देशों में उत्पन्न विभिन्न जाति के लोगों के सुभागमन से युधिष्ठिर के उस भवन में ऐसा जान पड़ता था कि यह समस्त लोग वहां उपस्थित हो गया है भीष्मादय सर्वे कुरुधना निष्णयश्च्रश्च पंचालास्व यहाँ सर्वकर्माणी सर्वकर्माणि क्रत उत रासु यज्ञ में द्रोण और दुर्योधन आदि समस्त कौरव सारे विष्णुवंशी तथा संपूर्ण पांचा भी सेवकों के भांति यथा योग्य सभी कार्य करने अपने हाथों करते थे एवं प्रवृत्तों धर्मराज से सुषभे च महाबाहो सोम से क्रतुर्य था महाबाहुजन्मे जय इस प्रकार के युधिष्ठिर्व यज्ञ के भांति की, की पाता था वस्त्राणि वस्त्री कम्बलास्व प्रावार सर्वदा निस्कहे मजम च भूषण आर्वश धर्मराजो युधिष्ठि धर्मराज युधिष्ठिर उस यज्ञ में हर समय वस्त्र कंबल, चादर स्वर्ण पदक सोने के बर्तन और सब प्रकार के आभूषणों का दान करते रहते थे जान त्र महीपेभ्यो लब्धम वा धनमुत्तम ताना सर्वाणी प्राण प्रदा वहाँ राजाओं से जो जो रत्न अथवा उत्तम धन भेंट के रूप में प्राप्त हुए उन सबको युधिष्ठ ने ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित कर दिया कोटि सहस्रम प्रदत ब्राह्मणा नाम उन्होंने महात्मा ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में सहस्त्र कोटि स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की न करे सततम लोके कश्चि महे पते याज का सर्व कामशतम त्रिपुर धरियम उन्होंने संसार में वह कार्य किया जिसे दूसरा कोई राजा नहीं कर सकेगा यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण संपूर्ण मनोवांछित वस्तुएं और प्रचुर धन पाकर सदा के लिए तृप्त हो गए या संौम्यम चयत नारद च महामतिम सुमंतु जयमुनी पयम वैशंपाय यावल्क कलापमं च महोजसम सर्वां विप्र प्रवरान पूजयामास सत्यता फिर राजा व्यास राजुधिष्ठिव्यासधम्य महामति नारद सुमंतु सुमंत पैल वैशंपायन सम्पायन याज्ञ तथा महातेजस्वी कलाप इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूर्ण मनोयोग के साथ सत्कार एवं पूजन किया युधिष्ठिर युद्धि प्रभात तो राज महाक्रत हो जनार्दन प्रभावात्य प्रभापूर्ण बड़ो रथ युधिष्ठिर उनसे बोले महर्षियों आप लोगों के प्रभाव से यह रासू महायज्ञ सांगोपांग संपन्न हुआ भगवान श्रीकृष्ण के प्रताप से मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हो गया वै वावाच अथयज्ञ समे पूजयामास माधव बलदेव चवे संभस्माध्या से वह चंपान कहते हैं जन्मे इस प्रकार यज्ञ समाप्ति के समय राजा युधिष्ठि ने अंत में लक्ष्मीपति भगवान श्रीकृष्ण देवेश्वर बलदेव तथा कुरुश्रेष्ठ भीष्म आदि का पूजन किया समापयामास च तम राजम महाबा महा आसमाप्ते जनार्दन रदक्ष भगवान छौरी थार्ग चक्र भदर तदनंतर उस रास्तु महायज्ञ को विधि पूर्वक समाप्त किया शंख चक्र और गदा धारण करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने आरंभ से लेकर अंत तक उस यज्ञ की रक्षा की तत स्वृत स्नातम धर्म आत्म युधिष्ठिर समस्तम पार्थिव छत्रम उपगम्भेदम्रवी तदनंतर धर्मात्मा युधिष्ठिर जब अवृत स्नान कर चुके उस समय समस्त क्षत्रि राजाओं का समुदाय उनके पास जाकर बोला दृष्ट्यार्धत धर्म साम्राज्यम प्राप्त वन थे आजमेढ़ाजमेढ़ यस संवर्धि तया कम तेन राजेन्द्र धर्मच सुमहहा आरव्याघ्र सर्वकाम सुपूजिता धर्मज्ञ आपका अभ्युदय हो रहा है यह बड़े सौभाग्य की बात है आपने सम्राट का पद प्राप्त कर लिया अजमेढ़ कुलनंदन राजा राजाधिराज आपने इस कर्म द्वारा अजमेर वंशी क्षत्रियों के यश का विस्तार तो किया ही है महान धर्म का भी संपादन किया है नरव्याघ्र आपने हमारे लिए सब प्रकार के अभिष्ट पदार्थ सुलभ करके हमारा बड़ा सम्मान किया है अब हम आपसे जाने की अनुमति लेना चाहते हैं स्वराष्ट्राड़ी ग्याम तदनुासी सवा तो वचनम धर्मराजो युधिष्ठि यहां पूज्यनपति राजैते प्रत्यास्म सुपता प्रस्थिता माँ पृछ पर अनुब्रजत भद्रम रिपोर्ट हम अपने अपने राष्ट्र को जाएंगे आप हमें आज्ञा दे राजाओं का यवचन सुनकर धर्मराज राज ने उन पूजनी नरेशों का यथा योग्य सत्कार करके सब भाइयों से कहा ये सभी राजा प्रेम से ही हमारे यहाँ पधारे थे ये परमतब भूपाल अब मुझसे पूछकर अपने राष्ट्र को जाने के लिए उद्यत हैं तुम लोगों का भला हो तुम लोग अपने राज्य की सीमा तक आदरपूर्वक इन श्रेष्ठ नरपतियों को पहुंचा आओ भ्रातुर्वचन आज्ञा पांडवा धर्मचारिण यथारह नृपति सर्वान्ईकम एक समनुव्रजन भाई की बात मानकर कर वे धर्मात्मा पांडव एक एक करके यथा योग्य सभी राजाओं के साथ गए विराट में विराटमदमया तूर्ण धृष्टुम्न प्रतापवा धनंजयो यज्ञस महात्मा महारथम् प्रतापी धृष्टदुम तुरंत ही राजा विराट के साथ गया धनंजय महारथी महात्मा द्रुपद का अनुसरण किया भीस्म चित्राष्ट्रम चीमसे भी नो महाबल द्रोणम च ससुत वीर सहदेव युधाम पति महाबली भीमसेन भीष्म और धिताष्ट्र के साथ गए योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव ने द्रोणाचार्य तथा उनके वीर पुत्र अश्वस्थामा को पहुँचाया नकुल सुबल सह पुत्र द्रौपदी या सौ भद्रा पर्वतीय महारथान राजन सुबल और उनके पुत्र के साथ नकुल गए द्रौपदी के पांच पुत्रों तथा अभिमन्यु ने पर्वतीय महारथियों को अपने राज्य की सीमा तक पहुँचाया अन्वग तथ्वाण् क्षत्रिया एवं सुपूजिता सर्वे जग्म विप्रा सहस्रश गु पार्थिवेन्द्रेशु सर्वेशु ब्राह्मणेशु युधिष्ठवाचेद वाचदेव प्रतापवान्ी प्रकार अन्य क्षत्रिय शिरोमणियों ने दूसरे दूसरे क्षत्रि राजाओं का अनुगमन किया इसी तरह सभी ब्राह्मण भी अत्यंत पूजित हो सहस्त्रों की संख्या में वहां से विदा हुए राजाओं तथा तो ब्राह्मणों के चले जाने पर प्रतापि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा आय गमी द्वारका कुरनंदन राजसूय क्रतुश्रेष्ठ दृष्टिया प्राप्त वाह नसी कुनंदन मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं अब मैं द्वारिकापुरी को जाऊंगा सौभाग्य से आपने सभी यज्ञों में उत्तम राजसूय का संपादन कर लिया तमुवाच वा मुक्तस्तो धर्मराजो जनार्दन तव प्रसादा गोविंद प्राप्त क्रतुवरो उनके ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर जनार्दन से बोले गोविंद आपकी ही कृपा से मैंने यह श्रेष्ठ यज्ञ संपन्न किया है छत्रम समग्रम अभी जत्प्रसादा से उपादाय बड़ी मोक्ष माँ बेव तथा सारा मंडल भी आपके ही प्रसाद से मेरे अधीन हुआ और उत्तमोत्तम रत्नों की भेंट ले मेरे पास आया कथम तद्गमार्थम मे वाणी विस्तृत ना रतिम नाम वीरिम प्राप्त कर आपको जाने के लिए मेरी वाणी कैसे कह सकती है वीर मैं आपके बिना कभी प्रसन्न नहीं रह सकूंगा सकूँगा अवश्यंत ग्वारका पुरी स धर्मात्मा युधिष्ठर सहायवान्गम्या द्रवि प्रीत प्रथा पृथ्वी य साम्राज्यम समन प्राप्त पुत्रास्ते पितृस्व सह सिद्धार्थ वसुम्त सां प्रीतिम्वापनु अनुज्ञातस्तया द्वारका गंतुमुस्सह परंतु आपका द्वारकापुरी जाना भी आवश्यक ही है उनके ऐसा कहने पर महायशस्वी धर्मत्मा श्रीहरि युधिष्ठिर को साथ ले बुआ कुंती के पास गए और प्रसन्नता पूर्वक बोले बुआजी, तुम्हारे पुत्रों ने अब साम्राज्य प्राप्त कर लिया उनका मनोरथ पूर्ण हो गया वे सबके सब धन तथा रत्नों से संपन्न हैं, अब तुम इनके साथ प्रसन्नता पूर्वक रहो यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ सुभद्राम द्रौपदी सभा जत के निष्क्रम्य पुरात तस्मान कुंती के आज्ञा ले श्री कृष्ण सुभद्रा और द्रौपदी से भी मिले और मीठे वचनों से उन दोनों को प्रसन्न किया तत्पश्चात वे युधिष्ठिर के साथ अंतपुर से बाहर निकले स्नातस्य जप्य ब्राह्मणां स्वस्ति तथो मेघ वपु प्रक्ष चंदनम च सुकल योजय महाबाहु दुक समुपस्थित उपस्थित रखम दृष्ट सावर्केत प्रदक्षिणमुपावृत्य सरूह महामना प्रिय पुंडरी का फिर स्नान और जप करके उन्होंने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया इसके बाद महाबाहू तारुक मेघ के समान नीले रंग का सुंदर रथ जोत उनकी सेवा में उपस्थित हुआ से सुशोभित उस सुंदर रथ को उपस्थित देख महामना कमल नयन श्री कृष्ण ने उसकी दक्षिणा व्रत प्रदक्षिणा की और उस पर आरूढ़ हो वे द्वारिकापुरी की ओर चल पड़े सात के कृतवर माच रथ मारुह सत्वर विजया मास चामभ्या बलदेव दो जादवास् सहस्रशोराज बत् धर्मपुत्रेण पूजितात सतम राजहिवा सौवर्णमासन तंप्द्या बब्राज धर्मराजो युधिषि भ्रातृ सहित श्रीमान वासदेव महाबल साप्तिकी और शीघ्रतापूर्वक उस रथ पर आरूढ़ हो हरि की सेवा के लिए चवण ढुलाने लगे देवेश्वर बल जी तथा सहस्रो जदवंशी धर्मपुत्र युधिष्ठिर से पूजित हो राजा के भांति वहां से विदा हुए तदनंतर सोने के श्रेष्ठ सिंहासन को छोड़कर भाइयों सहित श्रीमान धर्मराज युधिष्ठिर पैदल ही महाबली भगवान वासुदेव के पीछे पीछे चलने लगे तथो तो मुहूर्त संग्रह्य स्यंदन प्रवरम हरि अब्रवित पुंडरी का कुत्र युधिष्ठिर तब कमलोचन भगवान श्री हरि ने दो तो घड़ी तक अपने श्रेष्ठ रथ को रोककर कर कुंती कुमार युधिष्ठिर से कहा अप्रम्ता नि प्रजापाही विषापते पर्जन्य विभूता महाम्विजा बंधवाजीवंतु तो सहस्राक्ष विवाम परस्परण संविद कृष्ण पांडव अन्ोन्यम संाप्य जगम्मत स्वगृहां प्रति राजन आप सदा सावधान रहकर प्रजाजनों के पालन में लगे रहें जैसे सब प्राणी मेघ को पक्षी महान वृक्ष को और संपूर्ण देवता इंद्र को अपने जीवन का आधार मानकर उनका आश्रय लेते हैं उसी प्रकार सभी बंधु बांधव जीवन निर्वाह के लिए आपका आश्रय ले श्री कृष्ण और युधिष्ठिर आपस में इस प्रकार बातें करके एक दूसरे के आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चल चलिए गते द्वारं कृष्णे सात प्रवरेन प एको दुर्योधन दुर्योधन राजा शकुने सव बल तस् सभायां दिव्या राजन यदवंशिरोमणि श्री कृष्ण के द्वारिका चले जाने पर भी राजा दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी ये दोनों नरशेष्ठ उस दिव्य सभा भवन में ही रहे महाभारती सभापर्वणि शिषपाल वध पर्वणि शिषपाल वधि पंच चुरसोध्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत शिषपाल पर्व में शिषपाल वध विषयक पैंतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ